चार मत आया था एक तो देह को आत्मा मानता है दूसरा प्राण को इंद्रियों को मानता है और ये प्राण को आत्मा मानते हैं तृतीय चतुर्थ हो गया मनो को मानते हैं। आगे बौद्धस्तु स्तु अंतरात्मा अंतर विज्ञान में इत्यादि श्रोते हैं यही विज्ञान में एक आत्मा शब्द से कहा गया तूपनिषद में बुद्धि को आत्मा कहते हैं बौद्ध लोग कर्तुर अभाव कर्ण से शक्ति अभाव कर्ता बुद्धि नहीं हो तो ये चक्ष का कोई प्रयोजन नहीं सकती नहीं है अनुभवता अहम करता अहम भोक्ता इत्यादि तो बुद्धि आत्मा इति बदि क्या करता है बौद्ध मत वाले कहते हैं बुद्धि को आत्मा मानते हैं बुद्धि से और अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं मानते विज्ञानवादी जैसे स्वप्न अवस्था में ज्ञान होता है ज्ञान से अत्य विषय नहीं है इसी प्रकार वो कहते है ज्ञान क्षणिक विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होता है बुद्धि ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य प्रपंच कुछ भी नहीं है वो ज्ञान का ही विव्रत कहते हैं, ये बौद्ध मत और ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं, बुद्धि को ही आत्मा कहते है प्राभाकर तार्कि एक प्राभाकर मीमांसा का मत के तार्किषी का मत है अन्य आत्मा आनंदमय इत्यादि आदि लीन हो जाते हैं अज्ञान में सुश्रुति अवस्था में इसलिए अज्ञान ही आत्मा कहते हैं अहम अज्ञो अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभव अहम अज्ञ मैं अज्ञ हूँ मैं अज्ञानी हूँ इस अनुभव होता है अज्ञान है बुद्धि का कारण उसको आत्मा कहते हैं अज्ञान शब्द से तो नहीं कहते है जो अज्ञान हम कहते हैं उसको आत्मा समझते हैं भाटस्तु प्रज्ञान घने व आनंद में इत्यादि श्रुत है श्रुति उदाहरण देते अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिए सुसूप प्रकाश अप्रकाश सदभा प्रकाश भी है और अप्रकाश भी है कुछ नहीं जाना अप्रकाश है असुस्वती के साक्षी रहता है उठकर कहता मैं सो गया सुख से तो प्रकाश भी है और अप्रकाश भी है दोनों है अहम माम अहम न जाना मत अनुभवाच नहीं जानता हूं इस अनुभव होता है अज्ञान उपयुक्त तो हम चैतन्य आत्मा ये बदती कुमार लट्टमति के अनुसार अज्ञान उपहुत चैतन्य चिदाभाष विष्ट अज्ञान तो अज्ञान उपयुक्त चैतन्य को आत्मा कहते हैं जो हम जिसको तो कहेंगे मुख्य शुद्ध आत्मा मुख्य तो अलग ही है उसको नहीं समझ करके अज्ञान उपचुनाव चैतन्य का आत्मा भारत मत है। है, के अनुसार अपर बौद्ध दूसरे कहता है बौद्ध का चार इस इससे बौद्ध के चार में से मुख्य होता है माध्यमिक मत शून्य मत है और है योगाचार मत है विज्ञानवादी अरे बाकी सौतांत्रिक वैभाषिक थोड़ा अलग भेद है उनका नाम नहीं ला इसमें विज्ञानवादी के अपेक्षा मुख्य होता है शून्यवादी अपर बोध कहता है असत वेदम सृष्टि के पहले ये सब असत था कुछ नहीं था तुच्छ असत वस्तु सिद्धांत में असत का था अनिव्यक्त नाम रूप जगत उत्पत्ति होने के पहले अनभिव्यक्त था इसे अभिप्राय से श्रुति में कहा गया किन्तु वो असत सबसे रहते तुच्छ बंध्या पुत्र जैसे असत ऐसे जगत पहले कुछ नहीं था तुच्छ ही था शून्य ही था इसे शुति प्रमाण देते हैं। तो में किसी का अनुभव नहीं होता है सबका अभावे, समाधि में बैठेंगे तो सबका भाव कुछ अनुभव नहीं होता है शून्य ही आत्मा कहते हैं। अहम सुस्व तो नासम इतना स्वभाव पर अनु विषय अनुभवाच सुस्वते में नहीं था इसे कहते हैं सुस्व नासम में कहा नाश में कुछ नहीं पता कुछ नहीं था कौन से अभाव था, में नहीं था उचित स्वभाव परामर्श अनुभव आचार स्वभाव को परामर्श स्वभाव परामर्श विषय में परामर्शाव इसमें स्वभाव स्वभाव बनाना स्वभाव परामर्श विषय अनुभव आचार अपने अभाव को परामर्श करने वाले कहते हैं का विषय अनुभव होता तो है विषय स्वभाव तो स्वभाव तो लपनता आत्मेति आत्मे पाठ देखो बना शून्य मतनी चाहिए शून्य मतन्य आत्मा इति वजती शून्य आत्मा ऐसे कहते बौद्धमत है एकदीनाच्य पुत्र से लेकर पुत्र देह इंद्रिय प्राण मनोम योग सब आत्मा कहते हैं कुछ कुछ लोक तो इसमें पुत्रादि में वस्तुतः आत्मत्व तो नहीं, अनात्मत्व तो है अनात्म कहते हैं अभी एक अति प्राकृत आदिवादि उत्तु श्रुतियुक्त अभवाभासेश पूर्वपूर्वश्रुतिभाषा उत्तरोभासा उत्तर आत्मत्वादर्शना पुत्रादीना स्पष्ट ही। अति प्राकृतवादी भी अति प्राकृत पुत्रों का आत्मा मानते है अति प्राकृतवादी प्राकृत आदिवादी भी प्राकृत आदि से चार वाक आदि मत, मत है कुछ श्रुति प्रमाण देते कुछ युक्ति कहते कुछ अनुभव कहते हैं वस्तुतः श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं है इसे श्रुति नहीं श्रुति आभाष युक्ति देते है युक्ति वास्तव नहीं युक्ति आभाषा अनुभव कैसे हो रहा है स्थूलो हम पुत्र मर गया तो हम मृत पुत्र के पुष्ट हो गया तो हम पुष्ट ये अनुभव वास्तव पुत्र में विषय नहीं करता है यह अनुभव आभाष है जितने सब मतलब श्रुति प्रमाण देते हैं युक्ति कहते हैं अनुभव भी कहते हैं देव का आत्मा मानने वाले कहते अनुभव हम स्थलो हम मनुष्य हम इंद्रियों का आत्मा मानने वाले अनुभव देखाता है बधिर होम काण अलग अलग सो अनुभव भी दिखाते है अश्रुति प्रमाण भी देते हैं यो वस्तु तो श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं होने से उसको कहा जायेगा युक्ति जो कहते से, जुक्ति आभास, जुक्ति आभास लगता है जुक्ति। जुक्ति नहीं। कर कहता है देखो कोई भी द्रव्य गर्म है वन्नी को छोड़ दो और कोई द्रव्य गर्म है उष्ण स्पर्श वाला कोई है इसलिए बनी उष्ण स्पर्श वाला नहीं होगा ठंडा ही होगा क्योंकि ज्वल उ... अनुष्ण है ना नहीं जल अनुष्मा शीत है इसलिए वो भी द्रव्य होने का कारण वन्य भी शीत स्पर्श वाला है युक्त करके कोई कहता है क्योंकि कोई तो उष्मा स्पर्श वाला द्रव्य कहीं दिखाई नहीं गया वन को कहीं दिखाई किसने, तो वही इसलिए क्या होगा होगा होगा युद्ध से सीधा होगा ऐसे युक्ति आभा उसको कहा जाएगा शुक्ति का अर्थ असत का अर्थ अनभिव्यक्त था इसको ये कहेंगे शून्य था शून्य तो फिर था किसे होगा असत्य भी दमगरी आशित आशित कहेंगे असित मतलब सत्ता और फिर शून्य हो तो असत्य की सत्ता कैसे होगी असत्य कैसे बनेगा इसलिए असत्य नहीं था कि और अनुभव आभास नहीं था कहते सुश्रुति में नहीं था कहेंगे तो सुश्रुति का परामर्श कैसे होगा सुश्रुति में नहीं रहे तो सुश्रुति का परामर्श कैसे होगा सुस्वती के साक्षी कोई हो वो तो सुस्वती का परामर्श होगा और के साक्षी नहीं रहा तो परामर्श कैसे होगा और कहेंगे समाधि में हम रहते कुछ नहीं दिखता हो गया शून्य का भी तो दृष्टा रहा नहीं तो शून्य की सिद्धि कैसे होगी कुछ नहीं रहा शून्य ही रहा ऐसे कहने के लिए शून्य का ज्ञान चाहिए नहीं तो शून्य रहा कैसे कहोगे इसलिए शून्य का यदि साक्षी ज्ञान मान लिया तो शून्य कैसे सिद्ध होगा और शून्य का ज्ञान नहीं तो शून्य कैसे कहोगे इसलिए ये सब श्रुति युति अनुभव नहीं आभाष ही श्रुति युति अनुभव और जितने मत आया पुत्र का आत्मा मानने वाले प्राकृतिक मत पहले द्वितीय मत आ गया चार का अपने का, आत्मा का। वो अनु, वो युक्ति देते हैं पूर्व युक्ति का खंडन भी कर देते हैं वो कहते पुत्र का आत्मा कहते पुत्र जी आत्मा यदि अग्नि प्रज्जवलित तो हो गया पुत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं पुत्र आत्मा है तो पुत्र की रक्षा करनी चाहिए अपने शरीर को बचाते है सर आत्मा है फिर इंद्रिय वाले कहते सर से क्या होगा चक्षु इंद्रिय काम नहीं करे तो सर कुछ काम नहीं करता इसलिए इंद्रिया को बाध करके उत्तर उत्तर मत कहते हैं एक दो तीन क्रम से हिजा हो गए पूर्व पूर्व के दोष लेकर उत्तर उत्तर मत आता है अंत में फिर जितने मत है सबका निराकरण हो जाएगा इसलिए एक साथ कह देते है अति प्राकृत आदिवाद भीशु अति प्राकृत आदि से द्वितीय चार आदि उनमें जो कहा गया श्रुति युक्ति अनुभव आभास आभाष में युक्ति में अनुभव आभास में पूर्व पुरोक्त तो श्रुति युक्त अनुभव आभाषा नाम उत्तरो अनुभव आभाष बाद दर्शनाथ पूर्व पुरस्तियों का उत्तर श्रुति के द्वारा बाद हो जाएगा पूर्व पूरा पूरा अनुभव आभासों का उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभव अनुभव आभास के द्वारा आत्मा तो बाद हो जाता है पूरा पूरे प्रमाण से जो आत्मा तो कहते थे आत्मा भी पुत्र नाम पुत्र को कहते हैं क्या अन्नमय का आत्मा कहा गया फिर ये वो आगे कहेंगे इंद्रियों का आत्मा फिर मनोमय का प्राणमय का आत्मा अलग अलग श्रुति युक्ति अनुभव आभास के द्वारा पूरे पूरे का हो जाएगा पूर्व पूर्व स्तरयुक्त आभास के द्वारा जो आत्मत्व सिद्ध होता है उसका बाद होता है इसलिए अनात्म स्पष्टमु अनात्मि स्पष्ट है, है। कि प्रत्येक स्थूल अचक्षुर प्राणुअम अकर्ता चैतन्य चिन्ह मतम सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधा प्रत्येगात्मा है अस्थूल अस्थूल अनु का अचक्षु स्रोत्र पश्यचक्षु सुनोत्य कण अप्राण शुभ्रप्राण अमना, अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्ह मात्र सद बहुत श्रुति प्रबल श्रुति के विरोध होने से अस्य पुत्रादिशून्य पर्यत से जड़ चैतन्य भाष्यत्व न पुत्र से लेकर शून्य तक जितने ही जाड़ा है जड़ वस्तु को प्रकाश करने वाले चेतन चाहिए चेतन के द्वारा जड़ का प्रकाश होता है कोई जड़ स्वयं प्रकाश है जड़ को प्रकाश जानने के लिए जैसे प्रदीप सूर्य प्रकाश है इन उसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए या नहीं? चाहिए सब चौखाद इंद्रिया के द्वारा आपको ज्ञान होगा ज्ञान से सब का प्रकाश होता है जितने पुत्र से लेकर सून्य जितने मत आये सबका प्रकाश ज्ञान से होता है ज्ञान है चिद रूप है चेतन बाकी सब जड़ जड़ चिद भाष्य है जड़ वर्ग का भाषक चेतना हुई आत्मा है और बाकी जड़ वर्ग सब जड़ है भाष्य प्रकाश्य देखो पुत्रादि शून्य पर्यत्य जड़स्य चैतन्य भाष्य तो है ना चैतन्य भाष्य प्रकाश्य है घटादि वो तो अनित्व जो जड़ है वह अनित्य होगा जैसे घट घट जड़ है अनित्य है इसलिए जितने सब जड़ है चेत भाष्य होने से जड़ जड़ी से अनित्य घटाधिपत अन्य सौहे घटाधि अहम ब्रह्मेत विद्वद अनुभव प्राबल्यादी महावाक्य से विद्वान का अनुभव अहमअस्म परम ब्रह्म शुद्धम नि शुद्ध अभिक्रियम अहम ब्रह्म से विद्वान को अनुभव होता है इसे प्रबल अनुभव से बाकी अनुभव सब बाधित हो जाएंगे जो अहम मनुष्य हम चक्ष बधिरो हम अहम संकल्पी संकल्पवान ये जितने अनुभव है ये प्रबल विद्वान के अनुभव से बाध हो जाते हैं। तत् श्रुति युक्ति अनुभव आभाषा बाधितत्वात ये प्रबल अनुभव से जितने श्रुति युक्ति प्रबल श्रुति भी है सत्यम ज्ञान मनंत ब्रम्ह स्थल मननु इत्यादि बहुत है सदैव अच्छ रमण इत्यादि से पूरा पूरा अनुभव बाधित हो जाते हैं। पुत्र से लेकर आभाव आत्मा नहीं है जड़ है क्योंकि चैतन्य के द्वारा प्रकाशित तो होते हैं जो चित्त भाष्य होता है वो जड़ ही है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में आत्मवस्तुति वेदांत अनुभव विद्वदअव तित सबका प्रकाशक चिद रूप सबका भाषक प्रकाशक नित्य हि शुद्ध हि बुद्ध ज्ञान रूपे मुक्त सत्य स्वभाव और प्रत्येक चैतन्य ही आत्म वस्तु विद्वद अनुभव वेदांत शास्त्र के द्वारा विद्वान का अनुभव होता है गीता में त्रय अध्याय में भगवान ने कहते शरीर कौन थे क्षेत्र में इस शरीर को क्षेत्र कहा गया क्षेत्र है विद्वान लोग कहते है एक हो गया जानने वाला क्षेत्र ज्ञा जो जाना जाता है हो गया क्षेत्र जानने वाला क्षेत्र और क्षेत्र में कौन कौन है इधम शरीर कह करके क्षेत्र में तो इधम शरीर कह दिया आगे कह देते हैं स्पष्ट ही महाभूता बुद्धि व्यक्तमे कंच पंच चेन्द्रिय इच्छा इच्छा सुखम दुख संघात चेतना क्षेत्रम एकत्रसे सविकार उदाहत ये सब क्षेत्र में आगे और सबको जानने वाला क्षेत्र हैं अब जगवान क्षेत्र जम विषेत्र सुधारत परमात्मा ही सर्वत्र एक ही क्षेत्र ज्ञा बाकी महाभूत अहंकार बुद्धि अभ्यत जितने सारे प्रपंच सब क्षेत्र में आ गए, सब जड़ के क्षेत्र है उसको जानने वाला प्रकाशिक क्षेत्र ज्ञा है एक ही चिद है, रूप है बाकी सब दृश्य है दृश्य कार्य का से गेय ज्ञान का विषय जितने गेय है सब जड़ है एक ज्ञान है चिद रूप है दृक है और ज्ञ नहीं होता है वो जो दिखाई होगा तो उसको जानने वाला कोई दूसरे ज्ञान मानना पड़ेगा दृक को जानने वाला दूसरे ज्ञान माने तो उसको जानने वाले कोई ज्ञान उसको जानने वाले कोई ज्ञान माने तो अनुस्था दोषे है वो अनुभव नहीं होता इसलिए स्वयं प्रकाश है उसको जानने वाले प्रकाश करने वाला कोई नहीं है बाकी वो दृष्ट सब को प्रकाश करता है जितने वस्तु सब प्रकाश है जड़ है अनित है और उसका प्रकाश एक है वही आत्मा है जो प्रकाश के चिद्रूप एक ही है सर्व क्षेत्र सुन चापी में सर्व क्षेत्र में एक ही क्षेत्र है एक ही प्रकाशिक प्रकार से बाकी सब दृश्य है वही आत्मा है आत्मा से भिन्न क्या होगा अनात्मा आत्मा से भिन्न अनात्मा इसलिए आत्मा से ईश्वर के भिन्न को तो ईश्वर भी अनात्मा हो जाएगा इसलिए ईश्वर आत्मा से भिन्न है आत्मा से कोई भिन्न हो अनात्मा जो भिन्न है अनात्मा दूसरे आत्मा आपकी आत्मा से दूसरे आत्मा भिन्न और नहीं दूसरे भी अनात्मा सपने में आप सपने देखते समय आपके कमरे में आप अकेले है करके सपने देखते हो उस समय बहुत लोग दिखते हैं या अकेले ही रहते हो अकेले बहुत लोग सपने नहीं दिखते जड़ा चैतन दोनों दिखते हैं शत्रु मित्र पेड़ पौधे नदी आकाश सब दिखते हैं है कुछ आपसे भी ना कुछ नहीं होने पर भी दिखते हैं ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में एक ही चैतन्य ही वो सपने में एक कल्पित शरीर आपका बनता है उसमें अहम बुद्धि हो जाती है उसमें अहम बुद्धि होने से मेरे से भिन्न बहुत हुआ इसी प्रकार आपका जैसे सपना देखते समय आपका सर शांत खट पर लेटा हुआ खा पी कर से लेटा हुआ और असवन देखा है मैं मरु में चल रहा हूँ नीलगढ़ कंटे चल रहा पहाड़ चल रहा हूँ पैर फिस गिर पड़ा कष्ट होता है देखते है नहीं इसी प्रकार ये जो आपका वास्तव स्वरूप है वो शांत है ये वास्तव स्वरूप नहीं है जैसे सपने में आपका स्वर वाला दिखते हैं गिर गया पर टूट गया वो आपका स्वरूप नहीं आपका स्वरूप शांत है ठीक इसी प्रकार आपका स्वरूप वास्तव स्वरूप शांत है आपसे भिन्न कोई भी नहीं है ये सब कल्पित है आपके द्वारा आपसे भिन्न कोई जीव स्वप्न में जीव शत्रु मित्र जड़ चेतन जो दिखते है कोई आपसे भिन्न है इसी प्रकार आपके वास्तव स्वरूप से कोई भी भिन्न नहीं है वास्तव स्वरूप ये नहीं समझना ये तो सप्न कल्पित तो शरीर है जैसे सपने में शर बनता है यह भी झूठा शरीर है यह आपका स्वरूप नहीं आपका वास्तव तो स्वरूप शांत है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो स्वभाव वही एक ही स्वरूप दृघ है बाकी सदृश्य है इसलिए पुत्र आदि लेकर शून्य पर जितने चित्तभाष्य प्रकाश्य है, है जड़ है अनित है और अनात्मा भी क्योंकि जो प्रकाश्य होता है चिदभाष्य हो, वह आत्मा नहीं अनात्मा ही, ही। दीर्घ रूप आत्मा है एवं अध्यारोप इस प्रकार अध्यारोप हुआ अध्यारोप होने के बाद फिर अपवाद आरंभ करेंगे अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया है वस्तु अवस्तु आरोप अध्यारोप का है वस्तु में अवस्तु का आरोप करते होता है अध्यारोप नाम रज्जु विवर्त से सर्प से रजु वस्तु विवरत से अवस्तुन प्रपंचस्य ज्ञानादे वस्तु मातृत्व रज्जु का विवरत होता है सर्प रजु में सर्प दिखता है और विवर्तक उसको अभी विवर्तक की परिभाषा है रज्जु मातृत्व वो तो सर्प रजू से अलग नहीं है जो रज्जु में सर्प दिखता है उसका स्वरूप अलग कुछ है रज्जु से अलग और तो रज्जु मात्र ही है इस प्रकार वस्तु विवरत वस्तु में अवस्तु आरोप होता है अध्यारोप वस्तु सद ब्रह्म है उसमें अवस्थु सारा प्रपंच वस्तु का विवर्त हो गया वस्तु वो अवस्तु कौन है अज्ञान आधे प्रपंच से अज्ञान से लेकर सारा प्रपंच कारण है अज्ञान और कार्य है सारे प्रपंच ये सब है वस्तु मातृत्व यह हो गया अपवाद शुद्ध चिद रूप ब्रह्म ही है, है ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं है सब अध्यस्त होने के कारण अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती अधिष्ठान की सत्ता ही सत्य है अध्यस्थी सता अलग पृथक नहीं है इसलिए सब वस्तु मात्र ही है तद इस श्लोक में आया किसको विकार कहते किस को विवर्त कहते हमें से नथा प्रथा विकार बोलो अत तथो न्यथा प्रथा विवर्त रिता तो अन्यथा प्रथा अन्यथा भाव कहे आता है विकार वास्तव अन्यथा प्रकार ज्ञान हो उसका नाम विकार दुग्ध का दही बन जाता है तो तो के अन्यथा ज्ञान होता है वो विकार है अतत्व तो अन्यथा प्रथा प्रथा है ज्ञान अतात्विक अन्यथा राज्य में सर्प भान होता है वो तात्विक सर्प है वहाँ अतात्विक सर्प का भान होता है उसका नाम विवर्त है जहाँ अतात्विक अन्यथा भान होता है वो विवर्त है था तो विकार है विकार है तत्व तो, तो, तो, तो अन्य प्रकार हो जाए और विवर्त है अन्य प्रकार नहीं होता है रजू सर्वत्व ने दिखती है सुक्ति ने दिखती है और इस प्रकार ये प्रपंच ब्रह्म ही है अतत्व तो, तो अन्य सब प्रकार दिखता है इसलिए यह विवर्त है विकार नहीं विवर्तवा विवर्त ही है विभर्त कहने से वास्तव नहीं है अधिष्ठा नहीं सत्य ये कल्पित तो अध्यस्त है रजमे जैसे सर्प इस प्रकार प्रपंच ब्रह्म में अध्यस्त इस इसलोक को क्या याद कर रखा ये जो सतत अन्य भाव हमेशा याद रहना चाहिए पूर्ण्यूर्ण पूर्ण मे पूर्णिष्य ओम शांति शांति शांति शरा्य वंदे भगवन ईश्वर गुरुरात्मे मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति जो जो प्रश्न जिस जिस विषय के प्रश्न किया वो प्रश्न आपके पास है उसको देख करके तैयार करना है पूछा प्राणों का कार्य भी समझना है सब अधिष्टात देवता का नाम याद रहना चाहिए ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र मनोबु चित्त का किस किसकी उत्पत्ति हुई ये भी समझना चाहिए इंद्रिया का नाम लेते ही किसी भूत के किसी अंश से उत्पन्न स्पष्ट होना चाहिए और उसमें एक शब्द अधिक अपंच भूत अपने पंचीकृत हो पंचीकृत के साथ अपंजीकृत हो गलत हो जाता है एकदम स्पष्ट होना चाहिए जो जो प्रश्न पूछा है वो सब करना है नहीं कि ऐसे ही चले जाएगी चलता रहेगा नहीं इसको फिर पूछेंगे फिर बाद में समय देंगे परीक्षा करेंगे पूरा इसलिए अभी जो जो पूछते हैं उसको तैयारी करूँगा